प्रश्न उत्तर मणिमारा संकल्प प्रश्न संकल्प किए बिना कोई भी कार्य कैसे किया जाएगा उत्तर वास्तव में कर्म करने की स्पूर्णा अथवा विचार होता है संकल्प नहीं होता संकल्प वह होता है जिसमें अपनी आसक्ति ममता और आग्रह रहता है कार्य करने की स्पूर्णा अथवा विचार बांधने वाला नहीं होता पर संकल्प बांधने वाला होता है प्रश्न भगवान भी जब संकल्प करते हैं तभी सृष्टि पैदा होती है तो क्या यह संकल्प बांधने वाला नहीं होता उत्तर भगवान के संकल्प में न आशक्ति है न आग्रह है न अपने लिए कुछ पाने की इच्छा है अतः वास्तव में यह संकल्प नहीं है इस स्फूर्णा है इस स्फूर्णा मात्र को ही संकल्प नाम से कहा गया है प्रश्न क्रिया मात्र प्रकृति होती है पर कुछ क्रियाएं हम संकल्प पूर्वक करते हैं जैसे भोजन स्वतः बचता है पर हम भोजन करने का संकल्प करते हैं तब भोजन करते हैं यह संकल्प अपने में हुआ होता है। वास्तव में संकल्प भी प्रकृति में ही होता है स्वयं में नहीं संकल्प का आधार है अज्ञान अविवेक विवेक स्पष्ट न होने से मनुष्य अपने संकल्प मानता है अपने को करता मानता है संकल्प से फिर कामना पैदा होती है मन बुद्धि के साथ अपनी एकता मानने से ही संकल्प विकल्प अपने में दिखते हैं भूख प्राणों का धर्म है स्वयं का नहीं प्राणों के साथ दादात्म होने से ऐसा मालूम होता है कि भूख मेरे को लगी है और मैं भोजन करूं। ऐसा संकल्प होता है भोजन प्राणों के पोषण के लिए होता है स्वयं के पोषण के लिए नहीं यदि प्राणों के साथ कालात्म्य न करें तो इस पूर्ण न होगी संकल्प नहीं होगा प्रश्न संतों की वाणी में आता है कि भगवान सत्य संकल्प को पूरा करते हैं इसका क्या तात्पर्य है उत्तर सत्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प ही सत्य संकल्प है जिसको भगवान पूरा करते हैं असत्य संसार का संकल्प पूरा होने अथवा न होने में प्रारब्ध कारण है